जब शकुनी ने तथा गंधार देश के अन्यान्य वीर पांडव सेना का व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गए तो इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा वीरों ऐसी युक्ति से काम लो जिससे वे कौरव योद्धा आज अपने सहायक और वाहनों सहित मार डाले जाएं। ईरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार मार कर गिराने लगे अपनी सेना का यह विध्वंस सुबल के पुत्रों से नहीं सहा गया उन्होंने दौड़कर इरावान को चारों ओर से घेर लिया और इस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे ईरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए सारा बदन लोहू से भीग गया वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुत बहुतों की मार पड़ रही थी तो भी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 इरावान पर टूट पड़े साथ ही वे जो उसे कैद करना करने का उद्योग करने लगे परंतु ज्यो ही वे निकट आए ईरावान ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए अस्त्र शस्त्र बाहू तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन को होकर गिर पड़े उनमें से केवल वृषभ नामक राजकुमार ही जीवित बचा उन सबको गिरा देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुस नामक राक्षस के पास पहुंचा वह राक्षस देखने में बड़ा भयानक और मायावी तथा बकासुर का वध करने के कारण भीमसेन से वैर मानता था उससे दुर्योधन ने कहा वीरवत देखो यह अर्जुन का पुत्र इरामान बहुत बलवान तथा मायावी है ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह मेरी सेना का संहार न कर सके तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकते हो मायास्त्र में भी प्रवीण हो अतः जैसे बने इस ईराम को तुम युद्ध में मार डालो वह भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावान के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका उसे अपने ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया उसने माया से दो हजार घोड़े उत्पन्न किए तथा तो उन पर माया के ही सवार बिठाए वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल तथा पट्टिस लिए हुए थे उन माया में राक्षसों का इरावन की सेना के साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओर के योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे सेना के मारे जाने पर दोनों रनोर युद्ध करने लगे राक्षस राक्षसान पर आक्रमण करता था और वह उसका बार बचा ला जाता था एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो ईराम ने उसके धनुष और माथे को काट डाला तब वह इरावान को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ आकाश में उड़ गया वह देख हीरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बिन्दने लगा महाराज बाणों से बारंबार काटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नौजवान ही बना रहता था क्योंकि राक्षसों में माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनके इच्छानुसार हुआ करता है इस प्रकार उसका जो जो अंग कटता था वही पुनः उत्पन्न हो जाता था ईराम भी क्रोध में भर भरा हुआ था अतः वह पर फरसे से बार प्रहार कर रहा था उससे छीनने के कारण अलंबुस के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चित्कार करने लगा शत्र को इस प्रकार प्रबल होते देख अलंबुस की क्रोध की सीमा न रही उसने महाभयानक रूप धारण बनाकर ईरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया उस राक्षसी माया को देख कर ने भी माया का प्रयोग किया इतने में इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को सांस लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगा ईरावान ने शेष नाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया अब अलंबस गरुण का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा इसने इरावान के मातृ कुल के सब नागो को भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया ईराम का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जाम्बुसों को, तो को बड़ी प्रसन्नता हुई अर्जुन को अपने पुत्र इरावान के की खबर नहीं थी वे भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं का संहार कर रहे थे तथा भीष्मी भी मर्म भेदी बाणों से पांडवों के महारथियों को कंपित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे इसी प्रकार भीमसेन धृष्ट दुम्न और सातिकी ने भी